शिवानंद स्मृति संग्रह परम पूज्यपाद श्री महापुरुष महाराज की स्मृति चयन स्वामी शारदेशानंद मठ की आर्थिक स्थिति उन दिनों अच्छी नहीं थी फिर ठाकुर सेवा के लिए भक्तों द्वारा भेजे गए धन का किंचित भी वृथा व्यय न हो और जिस उद्देश्य से जो आता है वह उसी काम में खर्च हो इस ओर श्री श्री ठाकुर के शिष्यों और भक्तों की तीक्ष्ण दृष्टि थी इसीलिए महापुरुष समाज मठ के व्यक्तियों को अपनी शक्ति के अनुसार मठ के सारे कार्य करने का निर्देश देते थे वह कहते थे भक्त लोग बहुत कष्ट से धनोपार्जन करते हैं और उसे श्री श्री ठाकुर की सेवा के लिए भेजते हैं उसमें कुछ न कुछ सुकृति और दुष्कृति है ही जो लोग उनका अन्न खाते हैं उन्हें उनके उन कर्मों का फल भोग करना पड़ता है किंतु मठ में शिशि ठाकुर की सेवा के लिए यथाशक्ति कामकाज करने से उस प्रकार के प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता मठ के व्यय के संबंध में उनमें कैसी तीक्ष्ण दृष्टि थी इस संबंध में एक अन्य घटना याद आती है रसोईये को यह आदेश था कि रसोई समाप्त होते ही चूल्हे का कोयला झाड़ उतार दे एक दिन उन्होंने सुना उस नियम का पालन नहीं हुआ सुनते ही वह असंतुष्ट होकर रसुईयों को धमकाने लगे फलस्वरूप वह उस दिन से उस काम में बहुत ध्यान देने लगा मट की हर एक वस्तु तथा साधु नौकर और हर एक काम के प्रति वह तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे इसी प्रकार सभी की खोज खबर लेते थे जिससे कर्तव्य कार्यों के साथ साथ सब लोग नियमित भाव से जब ध्यान आदि करते रहें और आपस में वृथा बातचीत या बाहर घूम घाम कर समय नष्ट न करें मठ के बाग की हर एक वस्तु सबसे पहले श्री श्री ठाकुर की सेवा में लगे इस संबंध में भी उनका आग्रह एवं उत्कंठा देखकर विस्मित होना पड़ता था आम पकने का समय था बाहर से श्री ठाकुर के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम आ रहे थे मठ के आंगन में कोने पर जो पुराना आम का वृक्ष था उसकी सबसे ऊपर की डाली में एक आम पर रंग आ गया था महापुरुष जी कई दिनों से रोज ही उस आम का निरीक्षण करते रहे बाद में जब वह आम पूर्ण रूप से पककर एकदम लाल हो गया तो उन्होंने मुझसे उस आम को संभालकर तोड़ लाने के लिए कहा दोपहर के भोजन के बाद सब लोग विश्राम कर रहे थे मुझे दीवा निद्रा का अभ्यास नहीं था महापुरुष जी भी बहुत अल्प समय ही विश्राम लेते थे विश्राम के अनंतर वृक्ष पर लगे वह उस पके आम को देख रहे थे तब तक मैं एक लंबे बांस के सिर पर एक फूल की टोकरी बांधकर छत पर चढ़ गया और उस आम को ठीक ढंग से तोड़ लाया आम को छोटा होने पर भी बहुत ही सुंदर सुडौल और सिंदूर सा लाल था उस आम को देखकर कर महापुरुष जी बहुत ही आनंदित होकर बोले जाओ जाओ जल्दी जाकर श्री ठाकुर के भंडार में दे आओ ठाकुर के अपने पेड़ का आम है एक दूसरे दिन प्रातःकाल शौच से निवृत्त हो ठाकुर भंडार के सामने खड़े होकर उन्होंने मुझे बुलाया और आंगन के उत्तर पश्चिम कोने पर शौच जाने के रास्ते के पास हल्दी के पौधों की तरह एक छोटी झाड़ी दिखाकर मुझसे कहा जाओ वहाँ एक फूल खिला है उसे ले आओ और श्री श्री ठाकुर को दो बड़ा ही सुंदर फूल है उसका नाम है दोलन चंपा उसमें मधुर गंध है उसे ठाकुर बहुत पसंद करते थे याद आता है कि कभी उन्होंने श्वेत घुघ गुंग, फूल भी किसी समय लाकर ठाकुर को देने के लिए कहा था घुंघची फूल को भी श्री श्री ठाकुर पसंद करते थे ठाकुर के प्रिय पुन्नाग फूल की कली देखकर वह प्रतीक्षा करते थे कि कब वह पूरा खिलकर ठाकुर मंदिर का महक से आमोदित कर देगा महापुरुष जी ने आरम्भ से ही अनेक तीर्थों का परिभ्रमण तथा भगवत भजन के साथ साथ उन उन स्थानों में शिष्य ठाकुर की महिमा और उनके जीवन की वाणियों का प्रचार किया था साथ ही भक्त गोष्ठी के संगठन तथा आश्रम आदि के स्थापन में भी लोगों को उत्साहित किया था उनकी अध्यक्षता में अनेक स्थानों पर आश्रम स्थापित हुए थे उन पर सदा ही उनकी स्नेहपूर्ण दृष्टि थी इसके अतिरिक्त वह दूसरे साधुओं को भी श्री श्री ठाकुर और स्वामी जी के भावों और वाणियों का प्रचार करने के लिए उत्साहित करते थे फलस्वरूप स्थान स्थान पर आश्रम प्रतिष्ठान के साथ साथ उद्यम उद्योग और कार्य की भी उन्नति हुई अनेक व्यक्तियों ने त्याग का मार्ग अपना लिया चिट्ठी पत्री द्वारा भी वह दूर दूर स्थानों के भक्तों को उत्साहित करते थे महापुरुष दूर प्रांतों के भक्तों तथा छोटे बड़े आश्रमों की सदा खोज खबर लेते थे और प्रतिष्ठानों की बहुमुखी उन्नति हो इस विषय में भक्तों को उत्साहित करके अनेक उपदेश दिया करते थे बेलूर मटकी मंडली के बाहर भी महापुरुष ने किसी किसी भाग्यवान और वैराग्यवान व्यक्ति को सन्यास दीक्षा दी थी उन्नीस सौ ईस्वी में जब महापुरुष महाराज कनखल के सेवाश्रम में गए थे तो उनका समाचार पाकर पंडित जी नामक एक साधु ने ऋषिकेश से आकर उनसे भेंट की और अपने हृदय की अशांति और भजन आदि की बातों को कातर भाव से निवेदित किया सुनकर महापुरुष जी का कोमल अंतकरण उनके प्रति सहानुभूति से भर गया उन्होंने उन्हें उपदेश दिया कहा मैं तुम्हें सन्यास दीक्षा दूंगा उससे तुम्हारे मन का उद्वेक मिट जाएगा और तुम निश्चिंत हो सकोगे उन्होंने उस साधु को सन्यास दीक्षा दी सन्यासी होने के अनंतर गुरुदेव का उपदेश और आशीर्वाद लेकर शिष्य फिर शिशि लौट गया और अधिकाधिक उत्साह से भजन करने लगे पूज्य जगदानंद जी महाराज से सुना है कि उस समय साधु का चेहरा खिल उठा था और मुखश्री आनंदोज्वल हो गई थी उन्होंने यह भी कहा था महापुरुष जी की कृपा से मेरे मन की अशांति मिट गई है उस साधु के जीवन में महापुरुष जी के आशीर्वाद से संतों के योग्य मन संयम तथा ततिक्षा आदि गुण प्रकट हुए थे निदान 1924 सौ ईस्वी में जब ऋषिकेश के पास गंगा में सर्वग्रासी बाढ़ आई तो बाढ़ का जल झाड़ी में बह रहते रहते थे उसे बहा ले जाएगा जानकर भी तथा जल का तीव्र प्रवाह अपनी झोपड़ी में घुसते देखकर भी पद्मासन में समासीन रहकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया था अपने जीवन की रक्षा के लिए वह अपनी झाड़ी से भागे नहीं इस प्रकार से महापुरुष महाराज योग्य पात्र देखने पर विविध प्रकार से उनके मन में संसार आसक्ति त्याग विवेक वैराग्य तथा भगवत भजन के महात्मा का उज्ज्वल चित्र अंकित कर देते थे और सब कुछ त्याग कर साधना में डूब जाने के लिए उन्हें उसे प्रोत्साहित कर देते थे इस विषय की एक दिन की विशेष घटना मुझे याद आती है वरानगर के भक्त नारायण बाबू जिन्होंने जर्मन युद्ध के समय व्यापार द्वारा प्रचुर धन कमाया था एक दिन एकाएक मठ में आ पहुँची वर्षा ऋतु थी तथा आकाश बादलों से आच्छादित था महापुरुष महाराज ऊपर की मंजिले पर गंगा की ओर के बरामदे में बैठे भगवान के प्रसंग में वार्तालाप कर रहे थे हम दो तीन व्यक्ति उनके पास थे कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उनसे महापुरुष जी ने कहा तुम बहुत दिनों से नहीं आए मैं सोच रहा था तुम्हें बुला भेजूंगा श्री श्री ठाकुर की इच्छा से आ गए बहुत अच्छा हुआ अब तुम गृहस्थी की झंझट छोड़ कर, भगवान के चिंतन में चित्त लगाओ उम्र हो गई है सोलह आने मन प्राण सौंप कर उन्हें पुकारो उनमें डूब जाओ कहते कहते उन्होंने क्रमशः उच्च से उच्च स्तर के गंभीर वैराग्य के भाव प्रवाह की रचना कर दी उनका मुखमंडल उज्जवल हो उठा वक्ता श्रोता दर्शक सभी निस्तब्ध हो गए वह महाशय मौन रहकर कर सब सुन रहे थे अंत में बोले मेरे मन में समय समय पर चिंता आती है कि किसके लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ रुपये रहने से लोगों की शाबाशी मिलती है किंतु परलोक के लिए मैंने क्या किया जो हो किसी पर अपने कारोबार का भार सौंप मैं शीघ्र ही त्याग का मार्ग अपनाऊँगा सौदागरी दफ्तर के अफसर साहब मुझे छोड़ना नहीं चाहते आप आशीर्वाद दीजिए ताकि नाम यश के मोह से मुक्त होकर भगवान को अपने मन प्राण सौंप एकांत में बैठकर उन्हें पुकार सकूं। इतना ही कहकर वह महापुरुष जी का आशीर्वाद प्राप्त कर चले गए उस दिन उनकी भव भगवान मुखी प्रेरणा और वाणी के आशीर्वाद से हमारे मन में भी तीव्र वैराग्य की गंभीर रेखा पड़ गई नारायण बाबू ने बहुत दिनों के बाद व्यापार में क्षति होने से सब कुछ छोड़ छाड़ एकांत में भगवान का भजन करते हुए अपना अंतिम जीवन बिताया था महापुरुष जी की अमोक प्रेरणा क्षेत्र में पढ़कर भी पूर्णतया विफल नहीं हुई एक दिन सुबह मठ से अपने कमरे में समागत साधुओं का प्रणाम स्वीकार करते हुए एक ब्रह्मचारी के हाथ में उपनिषद की पुस्तक देखकर उन्होंने जानना चाहा कि पंडित जी से शास्त्राध्यन कैसा हो रहा है उत्तर सुनकर उन्होंने ध्यान और वैराग्य संबंधी उत्तमोत्तम श्लोक कहे और उनका अर्थ सबको समझाते हुए सभी साधुओं को स्वाध्याय की उच्च प्रेरणा देकर कहा साथ, साथ भजन पूजन तथा भक्ति प्रेम का अनुशीलन करते रहो नहीं तो स्वाध्याय की सूखी विद्या से कुछ भी फल नहीं होगा किंतु हमारे यहाँ श्री श्री ठाकुर का भाव है सभी साधु ब्रह्मचारियों के सब प्रकार के भावों और मतों के साथ जहाँ तक संभव हो परिचय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वह पटवारी बुद्धि या एक देसी अथवा एक मुखी साधना पसंद नहीं करते थे उन दिनों प्रतिदिन हम लोगों ने उन्हें अपने कमरे में गीता उपनिषद आदि के साथ कथामृत और भागवत की व्याख्या करते देखा और सुना है अन्य एक दिन की बात है महापुरुष जी ने बहुत ही उद्दीपनापूर्ण वाक्यों से संवेद साधुओं को भगवत भजन में उत्साहित करते हुए कहा था प्राचीन समय में सतयुग में मनुष्य बहुत शक्तिशाली और मेधावी होते थे उपनिषदों में वर्णित निर्गुण ब्रह्म की ध्यान धारणा और उपलब्धि करने की शक्ति उनमें थी कालांतर में मनुष्य दुर्बल होने लगे उनमें ब्रह्म चिंतन करने की शक्ति कहाँ इस कारण उनके प्रति कृपा प्रायण होकर भगवान शरीर धारण कर संसार में अवतीर्ण होने लगे जिससे उन्हें देखकर मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट हो सके एवं मनुष्य रूप में उन्हें समझने में समर्थ हो काल के परिवर्तन से मनुष्य क्रमशः और भी अधिक दुर्बल हो गया है भगवान की कृपा भी क्रमशः उनके कल्याण के लिए उमड़ने लगी मनुष्य साधन भजन में जितना ही दुर्बल होता है उतना ही भगवान सहज सरल और सुगम होते हैं ऐसे ही चलते हुए वर्तमान काल उपस्थित हुआ है इस समय मनुष्य बहुत ही दुर्बल चित्त इंद्र संयम से मैं असमर्थ और ध्यान धारणा में सक्षम हो गया है असक्षम हो गया है इस कारण उनके प्रति करुणा से बहुत ही सरल और सहज मूर्ति धारण कर भगवान श्री रामकृष्ण रूप में इस बार आए हैं वह कैसे सीधे साधे मनुष्य थे हमारे ही समान अत्यंत साधारण चाल ढाल थी किसी प्रकार का कोई ऐश्वर्य नहीं था सभी अनायास उनके सामने जा सकते थे वह भी सबको स्नेह और प्रेम की दृष्टि से देखते थे और सभी को अपना लेते थे किसी प्रकार का संकोच वहाँ नहीं था अपने से भी अपने थे भगवान मनुष्य बनकर न आवे तो मनुष्य उन्हें कैसे पहचानेंगे या कैसे उन्हें प्यार करेंगे इस कारण वह मनुष्य के सामने मनुष्य हैं माता पिता भाई बंधु सभी भावों से मनुष्य उन्हें प्यार कर सके ठीक इसी रूप को धारण कर वह उपस्थित होते हैं